पातंजलोग प्रदीप साधनपाद संगति वितर्कों के स्वरूप उनके भेद और उनके फल सहित प्रतिपक्ष भावना को बतलाते हैं वितर्का हिंसादय कृतकारितामोदिता लोभ क्रोध मोह मृदुम हिमात्रा, दुखा मृदुमध्याधिमात्रा दुखाज्ञानंद फला प्रतिपक्ष भावनम यम नियमों के विरोधी हिंसा आदि वितर्क कहलाते हैं वे तीन प्रकार के होते हैं स्वयं किए हुए दूसरों से कराए हुए और अनुमोदन किए हुए उनके कारण लोभ मोह और क्रोध होते हैं वे मृदु मध्य और अधिमात्रा वाले होते हैं ये सब दुख और अज्ञान रूपी अपरमित फलों को देने वाले हैं इस प्रकार प्रतिपक्ष की भावना करें व्याख्या यहाँ हिंसा वितर्क को उदाहरण देकर बतलाते हैं इसी प्रकार अन्य सब वितर्कों को समझ लेना चाहिए हिंसा तीन प्रकार की है स्वयं की हुई दूसरों से कराई हुई और दूसरों के किए जाने पर अनुमोदन या समर्थन की हुई कारणों के अनुसार इसके तीन भेद हैं लोभ से की हुई जैसे मांस चमड़े आदि के लिए क्रोध से की हुई अर्थात किसी प्रकार की हानि पहुंचने पर की हुई मोहवश की हुई जैसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए पशुओं की बलि करना इस प्रकार तीन गुड़ी तीन बराबर नौ प्रकार की हिंसा हुई यह नौ प्रकार की हिंसा मृदु मध्य और अधिमात्रा के भेद से नौ गुणी तीन बराबर सत्ताईस प्रकार की हुई इस प्रकार मृदु मध्य और अधिमात्रा के प्रत्येक का मृदो मध्य अधिमात्रा का भेद होने से तीन तीन भेद वाली सत्ताईस इक्यासी प्रकार की हुई इसी प्रकार आदि वितर्कों के बहुत भेद होकर अनंत अपरिमित अज्ञान और दुख इनका फल होता है जब इस प्रकार वितर्क उपस्थित हो तब उनको उनके प्रतिपक्षी अर्थात विरोधी विचारों से हटाना चाहिए ये हिंसा आदि वितर्क महापाप है रजोगुण और तमोगुण को उत्पन्न करके मोह तथा दुख में डालने वाले हैं यदि इनमें फंसा तो दुख और अज्ञान का अंत न होगा अर्थात ये सब अपरिमित दुख और अज्ञान रूपी फलों को देने वाले हैं इस कारण इनसे सर्वदा बचना चाहिए यह प्रतिपक्ष भावना है इस प्रकार यम नियमों के विघ्नों को हटाता हुआ योग मार्ग पर चल सकता है श्री व्यास जी महाराज हिंसा वितर्क के प्रतिपक्ष की भावना इस प्रकार बतलाते हैं हिंसक पहले बद्य पशु के वीर्य, अर्थात बल का नाश करता है फिर शस्त्रादि से मारकर दुख देता है फिर उसे जीवन से भी छुड़ा देता है बद्य पशु के बल को नष्ट करने के कारण हत्यारे के स्वयं शरीर इंद्रिय आदि का बल तथा पुत्र पौत्र धनादि उपकरण नष्ट हो जाते हैं शस्त्र द्वारा पशु को दुख देने के बदले नरक तिरक पशु आदि योनियों में वैसा ही दुख भोगता है पशु के जीवत्व का नाश करने के फल स्वरूप दुसाध्य रोग से पीड़ित होकर प्राणांत संनिहित अवस्था को प्राप्त होकर मरने की इच्छा करता हुआ भी दुख फल अवश्य भोग्य होने से बड़े कष्ट से ऊंचे ऊंचे सांस लेकर जीता है यदि किसी कारण से पुण्य मिली हुई हिंसा हो तो भी उस जन्म में उस पुण्य का फल सुख प्राप्ति अल्पायु ही होगी इसी प्रकार जैसा संभव असत्यादि अन्य यमों तथा नियमों में भी जान लेना चाहिए इस प्रकार वितर्कों में अनिष्ट फल का चिंतन करता हुआ उनसे मन को हटावे